देवी भागवत सोम तुलसी पूजन ध्यान नामाष्टक तथा तुलसी स्तवंध का वर्णन नारद जी ने पूछा प्रभु जिस समय भगवान नारायण ने तुलसी को अपनी प्रिया मानकर उनकी पूजा की उस समय किस विधि से उनका पूजन किया गया था और किस प्रकार स्तुति की गई थी वह प्रसंग सुनाने की कृपा करें भगवान सबसे पहले देवी की पूजा किसने की और किसने इनका स्तवन किया अथवा किस प्रकार ये देवी सुपूजित हुई यह सभी मैं आपसे सुनना चाहता हूं सूर्य कहते हैं मुनिवरुण नारद की बात सुनकर भगवान नारायण का मुखमंडल प्रसन्नता से खिल उठा उन्होंने पापों का ध्वंस करने वाली परम पुण्यमयी कथा कहनी आरम्भ कर दी भगवान नारायण बोले मुने भगवान श्री हरि तुलसी का सम्मान करके उसके और लक्ष्मी दोनों के साथ आनंद करने लगे उन्होंने तुलसी को भी गौरव प्रदान करके उसे भी लक्ष्मी के समान सौभाग्यवती बना दिया लक्ष्मी और गंगा तो तुलसी के नव संगम तथा सौभाग्य गौरव को सहन करती रहीं, किंतु सरस्वती को क्षोभ हो जाने के कारण उन्हें यह प्रसंग अप्रिय हो गया सरस्वती के द्वारा अपमानित होकर तुलसी अंतर ध्यान हो गई देवी तुलसी को संपूर्ण योग सिद्धि प्राप्त थी ज्ञानियों के लिए सिद्धि स्वरूपा उस देवी ने थीहरी की आंखों से अपने को सर्वत्र छिपा लिया भगवान ने उसे न देखकर सरस्वती को समझाया और उसे आज्ञा लेकर वे तुलसी वन के लिए चल पड़े लक्ष्मी बीज श्रीम भाव बीज ह्रीम काम बीज क्लीम और वाणी बीज एंग इन बीजों का पूर्व में उच्चारण करके वृंदावनी इस शब्द के अंत में विभक्ति और अंत में जाया स्वाहा का प्रयोग करके अर्थात श्री क्रीम क्ली ऐंदावन स्वाहा इस दशाक्षर मंत्र का उच्चारण किया नारद यह मंत्र राज कल्प तरु है जो इस मंत्र का उच्चारण करके विधि पूर्वक तुलसी की पूजा करता है उसे निश्चय ही संपूर्ण सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है घृत का दीपक धूप सिंदूर चंदन नैवेद्य और पुष्प आदि उपचारों से तथा स्तोत्र द्वारा भगवान से सुपूजित होने पर तुलसी को बड़ी प्रसन्नता हुई अतः वह वृक्ष से तुरंत बाहर निकल आई और परम प्रसन्न होकर भगवान श्रीहरि के चरण कमलों की शरण में चली गई तब भगवान ने उसे वर दिया देवी तुम सर्व सर्वपुज्या हो जाओ तुम सुंदर रूप वाली देवी को मैं अपने मस्तक तथा वक्षस्थल पर धारण करूंगा। इतना ही नहीं संपूर्ण देवता तुम्हें अपने मस्तक पर धारण करेंगे यूँ कहकर भगवान श्रीहरि अपने स्थान पर पधार गए भगवान नारायण कहते हैं मुने तुलसी के अंतर ध्यान हो जाने पर भगवान श्री हरि विरह से आतुर होकर वृंदावन चले गए थे और वहां जाकर उन्होंने तुलसी की इस प्रकार स्तुति की थी श्री भगवान बोले जब ब्रिंदा रूप और वृक्ष एकत्र होते हैं तब उसे बुद्धजन वृंदा कहते हैं ऐसी वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिया तुलसी की मैं उपासना करता हूं जो देवी प्राचीन काल में वृंदावन में प्रकट हुई थी अतएव जिसे वृंदावनी कहते हैं उस तो सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ जो असंख्य वृक्षों में निरंतर पूजा प्राप्त करती है अतः जिसका नाम विष्ट पूजिता पड़ा है उस देवी की मैं उपासना करता हूँ देवी तुमने अनंत विश्व को पवित्र किया है ऐसे तुम विश्व पावनी देवी को मैं विरह से आतुर होकर उपासना करता हूँ जिसके बिना प्रचुर पुष्प अर्पण करने पर भी देवता प्रसन्न नहीं होते ऐसी पुष्प सारा पुष्पों की सारभता शुद्ध स्वरूप ने तुलसी देवी के शोक से घबरा कर मैं दर्शन करना चाहता हूँ संसार में जिसकी प्राप्ति मात्र से भक्त परम आनंदित हो सकता है इसलिए नंदनी नाम से जिसकी प्रसिद्धि है वह भगवती तुलसी अब मुझ पर प्रसन्न हो जाए अखिल विश्व में जिस देवी की तुलना नहीं की जा सकती अतएव जो तुलसी कहलाती हैं उस अपनी प्रिया की मैं शरण ग्रहण करता हूं, वह साथ ही तुलसी भगवान श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा निरंतर प्रेम प्रदान करने वाली होने से कृष्ण जीवनी नाम से विख्यात है वह देवी तुलसी मेरे जीवन की रक्षा करे